विवेक चूड़ामी प्रारब्ध विचार निदिध्यासनशील बाह्य प्रत्यय ब्रवे तस्य तारब्धम फलदर्शना निदिध्यासनशील आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है फलभोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतलाती है सुखाद्युभ प्रारब्ध मिश्रते फलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नही कत्र युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है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 ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं यप्नवेला पुण्य स्वप्नों तर्गाय नरकाय वपनावस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है श्लिष्य ये किंचित कदाचि भावि भाविक जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है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 उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता ज्ञानोदया पुरारब्धम कर्म ज्ञा नश्यति अद्वा स्वफल दक्षश्यो श्रेष्ठबाणवत व्याघ्रबुद्ध्या बाढ़ पश्यु गोमत नाति बेगे की ओर छोड़ दिए गए के के समान ज्ञान उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता जैसे व्याघ्र समझकर कर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाढ़ पीछे उसको गौ जान लेने पर भी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 ब्रह्मात्मक तन्मयतया ये सर्वदा तेसाम संस्थित नहि क्वचिदपि क्वचिद्रम्हैवते निर्गुण विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है उसका छह भोगने से ही हो सकता है उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्वज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं उनकी दृष्टि में तो ये प्रारब्ध संचित और आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म कहीं नहीं है वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है उपाधितात्मवि न केवल ब्रह्मात्मनवात्मनितिष्ठ तो मुलेह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 नी प्रबुद्ध प्रतिभास देहो देहोपयोगि प्रपंच करोता किंतु स्वयं तेषति जागरण जगा हुआ पुरुष स्वप्न के देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहमता ममता और इदमता मैंपन मेरापन और यहपन नहीं करता वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है न त मिथ्यासमेक्षा न संग्रहस्थि दुष्ट तत्रन चेन्मारे नया मुक्त ध्रुव उसको न तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है यदि फिर उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं है तद्वपरे परे ब्रह्मि वर्तमान सदात्मना दीक्षते तार थे तथा विदा इसी प्रकार सदा ब्रह्म ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष रूप से ही स्थित रहता है वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है जैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभावश अपने आप हुआ करती है कर्मणा निर्म दे प्रारब्धम तस् कलप्यता नाना देरात्मनो योत्तम नई आत्मा कर्म निर्मित देह, कर्म देह कर्मो ही से बना हुआ है अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है अजो नित्य ब्रूते श्रुतिरे सात्मोघवाक तदात्मना कब्ध कल्पना आत्मा अजन्मा नित्य और अनादि है ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है फिर उत आत्मस्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना देहात्म भाव नैवेष प्रारब्धम प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती रहती है और देह आत्म भाव मुक्ष के लिए इष्ट नहीं है इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए शरीर प्रारब्ध कल्पना भ्रांति भ्रांतिरवी अध्यस्त कुत कुतो असत्युत जनी कुतो कुनाश प्रारब्ध मसत और वास्तव में तो शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्थ भ्रम से कल्पित है और अध्यस्थ वस्तुओं की सत्ता ही कहीं होती है तथा जिसकी सत्ता ही न हो उसका जन्म भी कहाँ से आया और जिसका जन्म ही न हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है ज्ञान ज्ञान कार्य स मूल से लो यदी तिषत कथम देहति शंकावत जान समत बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वजती स्ुति न तो देहादिव सत्यबोधनाय यतश्रुतेरभिप्राय पर गोचर जिनको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है तो ज्ञानी का यह स्थूल देह कैसे रहता है उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से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 परिपूर्ण अनानंदमेय अविक्रिय एक द्रह्म लेना किंचन श्रुति कहती है वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण अनादि अन अप्रमेय और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है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 एकमेवा द्रह्म नेहना किंचन जो अंतरात्मा एकरस परिपूर्ण अनंत और सर्वव्यापक है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है अहेयमनुपादेय अनाधेय अनाश्रय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 निर्गुण निष्किल सूक्ष्म निर्विकल निरंजनम एकमेवाद्वयं ब्रह्म लेना किंचन जो गुण और कला से रहित है सूक्ष्म निर्विकल्प और निर्मल है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है अनुप्य स्वरूप जन्मनोवाचा मगोचर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 एकमेवा द्रह्म नेहना नास्तिक जो सत्य वैभवपूर्ण स्वतः सिद्ध शुद्ध बोधस्वरूप और उपमा रहित है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है आत्मानुभव का उपदेश निरस्तरागा निरपास्त भोगा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 अतः हे वस् तुम ही आत्मा के इस परम तत्व और आनंद स्वरूप का विचार करते हुए अपने मन मोह को छोड़कर मुक्त हो जाओ और इस प्रकार अज्ञान निद्रा से जगकर कर चितार्थ हो जाओ समाधि निश्चलात्मना पश्चात्म तत्व सुटबोध चक्षुषा निसंशयम सम्यवेक्षित पदार्थो न पुनर्विकलते समाधि के द्वारा भली प्रकार निश्चल हुए चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से इस आत्म आत्मतत्व को देखो क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निसंदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है तो उसके विषय में फिर कोई संशय नहीं होता स्वया विद्या बंध संबंध मोक्षा सत्य ज्ञानंदत्म्ध देशिकोक्ति प्रमाण चांतह सिद्धा स्वाुभूति प्रमाण अपने अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है उसमें शास्त्र, शास्त्रुक्ति गुरुवाक्य और अंतकरण से सिद्ध होने वाला अपना अनुभव प्रमाण है बंधो मोक्षिताोग्य क्षुरादय से नेद्यानम परेशा आनुमानिक बंधन मोक्ष तृप्ति चिंता आरोग्य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 ब्रह्म का केवल तटस्थ रूप से ही बोध कराते हैं विद्वान को चाहिए कि वह अपने ही ईश्वरानुभूति ब्रह्म का साक्षात निरूपण कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वह शब्द को शक्तिवृत्ति से बाहर है शब्द वहां तक पहुँच ही नहीं सकता उसका ज्ञान तो लक्षणावृत्ति से ही हो सकता है अतः ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए उसकी उपाधि रूप इस निखिल प्रपंच का बाध करना पड़ता है क्योंकि इसी ने उसके स्वरूप को आच्छादित किया हुआ है किंतु तो दृश्य का बाध उसमें मिथ्यात्म बुद्धि हुए बिना हो नहीं सकता और ऐसी बुद्धि शिष्य को ईश्वर कृपा के प्रभाव से ही प्राप्त होती है इसलिए बोध होने के लिए शास्त्र कृपा और गुरु कृपा के समान भगवत कृपा भी अत्यंत आवश्यक है बुद्ध से उसका साक्षात अनुभव करके उस संसार सागर के पार हो जाए स्वयं अखंड तिस्थे निर्विकल आत्मनात्मरे अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर सिद्ध हुआ पुरुष निर्विकल्प भाव से आनंद पूर्वक